भारतीय दर्शन शुद्धा द्वैत दर्शन कारण कोटि के अंतर्गत २८ तत्व वल्लभ ने माने हैं संक्षेप में इनका वर्णन यहाँ दिया जाता है पहला सत्व सुख का अनावरक अर्थात आवरण न करने वाला प्रकाशक तथा सुखात्मक एवं सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति से जीवों के देहादि के प्रति आसक्ति का कारण सत्व गुण है यह स्फटिक की तरह निर्मल है दूसरा रजस यह राग स्वरूप है तृष्णा और प्रीति का जनक है कर्म की आसक्ति से जीवों की देहादि के प्रति अत्यंत आसक्ति का जनक है तीसरा तमस यह अज्ञान की आवरण शक्ति से उत्पन्न है सब प्राणियों को मोह में डालने वाला है और असावधानता आलस्य तथा निद्रा से जीवों में अपनी देह के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उन्हें बंधन में डालता है ये गुण जब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं तब इन्हें माया शक्ति रूप या आनंद शक्ति रूप समझना चाहिए स्थिति अवस्था में जब रजस और तमस सत्व को दबाकर उन्नत होते हैं तब सत्व स्वयं दुर्बल हो जाता है और कार्य रूप में वर्तमान रजस तथा तमस को दबाने के लिए भगवान की प्रार्थना कर उन्हें अवतार रूप में संसार में प्रकट करता है भगवान तब सत्व को ही प्रधान बनाकर नाना स्वरूप धारण करता है सत्त्व के अवयव भी पृथक पृथक रूप धारण करते हैं इस प्रकार सभी युग में अपने अंशभूत धर्म की स्थापना करने के निमित्त तथा सत्त्व की सहायता करने के उद्देश्य से भगवान अवतार ग्रहण करता है जब फल रूपेण इत्यादि भागवत के वचन के अनुसार माया उभयात्मिका चित शक्ति रूपा गुणमयी हो जाती है तब ये तीनों गुण पुरुष की अनुमति से माया के द्वारा वैषम्य को पाकर प्रकृति के धर्म हो जाते हैं और इनसे हिरण्य महत्त्व आदि की उत्पत्ति होती है भगवान स्वयं निर्गुण होते हुए भी सत अंश से सत्व को चित अंश से रजस को तथा आनंद अंश से तमस को उत्पन्न करता है द्वितीय कल्प में सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म से माया उत्पन्न होती है और उसके बाद गुणों के वैषम्य रूप तथा महत्त्वादि की उत्पत्ति आदि होती है चौथा पुरुष पुरुष को ही आत्मा भी कहते हैं देह इंद्रिय आदि को दूसरे के निमित्त जो अतति जापनौति अधिष्ठिति अर्थात धारण करती है वही आत्मा है यह अनादि निर्गुण तथा प्रकृति की नियामक है अहम रूप ज्ञान से यह जानी जाती है यह स्वयं प्रकाश है संसार के गुण तथा दोषों से मुक्त रहते हुए भी यह सभी वस्तुओं से संसर्ग रखती है मुक्ति की यह उपा उपकारक है यह देह इंद्रिय प्राण मन तथा अहंकार से अतिरिक्त है इस निर्गुण आत्मा में भी कर्तृत्व तो आदि गुण जो कहे जाते हैं वे सृष्टि के अनुकूल भगवान की इच्छा से तथा तो प्रकृति आदि के अविवेक से है अर्थात तो वे सगुणत्व तो आत्मा में आगंतुक धर्म हैं स्वाभाविक नहीं है अन्यथा इसमें मुक्ति योग्यता नहीं हो सकती थी और तब मोक्ष प्रतिपादक सभी श्रुतियाँ व्यर्थ हो जाती हैं पुरुष एक है पुरुष एक ही है अनेक नहीं शास्त्र में कहा गया है कि कालचक्र के कारण प्रकृति रूपा गुणमयी माया में शक्तिमान भगवान आत्म स्वरूप पुरुष के द्वारा अपनी शक्ति वीर्य को रखता है इस प्रकार कारण रूप में इस पुरुष की अपेक्षा होती है इसी पुरुष को सांख्यांतर शास्त्र में अर्थात योगशास्त्र में ईश्वर कहते हैं इसी बात को आचार्य ने भागवत की टीका सुबोधनी में भी कहा है पुरुष एक ही है पुरुष और ईश्वर में कुछ भी विलक्षणता नहीं है इसलिए इन्हें दो मानना व्यर्थ है अतएव जीव और ईश्वर में भी स्वाभाविक भेद नहीं है वे तो केवल अवस्था के भेद से दो मालूम होते हैं अतः जीव ईश्वर और पुरुष ये शब्द एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम हैं यह तो तत्व कथन है किंतु व्यावहारिक दशा में प्रकृतु पुरुष द्वार भगवान का अंश है और ईश्वर भगवान स्वयं है जीव पुरुष तत्व से भिन्न है परंतु चिद रूप होने के कारण एक ही जाति के दोनों हैं अथवा पुरुष का ही अंश जीव है किंतु तम आत्मना आत्मना अवे ही इस श्रुति में अक्षरांश और पुरुषांश के भेद होने के कारण जीव भी दो प्रकार का माना जाता है लौकिक दशा में जीव से भिन्न ईश्वर को तो मानना ही पड़ेगा अन्यथा भोग का नियम ठीक से नहीं हो सकता है कर्म इसी ईश्वर के अधीन है जैसा श्रुति में भी कहा गया है ऐसव एव साधु कर्म कार्यति प्रकृति और पुरुष का संयोग भी ईश्वर के बिना नहीं हो सकता यह संयोग अनादि नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा होने से मोक्ष की चर्चा भी नहीं हो सकती है इसलिए ईश्वर ही इस संयोग का अधिष्ठाता माना जाता है पाँचवा प्रकृति इसे प्रधान भी कहते हैं यह भगवान का मुख्य रूप है इसे जगत के उपादान रूप में भगवान ने बनाया यह साम्यावस्था में प्राप्त तीनों गुणों का स्वरूप भूत तत्व है जिस प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में क्रिया ज्ञान और आनंद रूप धर्म रहते हैं उसी प्रकार इस प्रकृति के द्रिगुणात्मिका होने पर भी उसमें अंशतः उद्गत तीनों गुण भी रहते हैं अतएव इस में प्रकृति और गुणों में धर्मधर्म भाव भी है तीन प्रकार की सृष्टि करने के लिए भगवान ने प्रकृति को ये तीन ऐश्वर्य दिए हैं ये सच चित्त तथा आनंद के अंश माया रूपा प्रकृति में रहते हुए प्रकृति को प्रधान बनाते हैं किसी प्रकार काल आदि के द्वारा यह अभिव्यक्त नहीं हो सकता है अतएव यह अभ्यक्त है इसीलिए यह नित्य भी है क्योंकि अभिव्यक्त होने से ही यह अनित्य हो जाता तो पुनः इससे सृष्टि न हो सकती थी प्रकृति के साथ साथ काल आदि भी उत्पन्न होते हैं और इसी के साथ इनकी स्थिति तथा लय भी होता है यह सत और असत स्वरूपा है कार्य और कारण में वल्लभ संप्रदाय वाले भेद नहीं मानते यह ज्ञान का हेतु भी है अन्यथा संसारी लोग भी विवेक नहीं कर पाते और न मुक्त हो सकते यह वैराग्य का भी कारण है क्योंकि यह सभी विषयों को सभी विशेषों को आत्मा को दिखाकर फिर निवृत्त हो जाती है प्रकृति और पुरुष में यद्यपि अन्यत्र स्वा भाव संबंध है किंतु यहाँ वीरयाधान के कारण उनमें संयोग संबंध भी है प्रकृति और पुरुष दोनों ही साकार हैं यह भगवान के साकार होने से ही सिद्ध होता है इसलिए इनमें भी शरीर इंद्रियां आदि होती हैं प्रकृति के भेद प्रकृति के भी दो भेद माने गए हैं व्यामोहिका माया और मूल प्रकृति अन्यथा संसार में अवस्था का भेद नहीं हो सकता था भगवान की इच्छा से जब माया रूप प्रबल रहता है तब तो पुरुष बद्ध अवस्था को प्राप्त होकर जीव कहलाता है और जब मूल प्रकृति की अवस्था आती है तब स्वरूप में ही स्थित होकर आत्मा जगत का कारण होती है छठवां महत्व यह क्षुब्ध गुणों से उत्पन्न होता है क्रिया शक्तिमान प्रथम विकार तो अर्थ है और ज्ञान शक्तिमान महान है किंतु एक सूत्र में बंधे होने के कारण अर्थात सर्वथा एक में मिल जाने से ये दोनों एक ही तत्व माने गए हैं ज्ञान शक्ति तथा प्रिया शक्ति के कारण एक ही तत्व दो तरह का मालूम होता है इस महत तत्व का शरीर हिरणमय है कोटस्थ में रहकर अपने आधारभूत विश्व का यह व्यंजक सात्विक है जगत का यह अंकुर कहलाता है और यह अत्यंत धन है घन है और तमस का नाशक है यह भगवान के आविर्भाव का स्थान है इसी को शुद्ध तत्व कहते हैं इसी को चित्त तत्व भी कहते हैं इनके मत में बुद्धि और महान ये दो पृथक पदार्थ हैं सातवां अहंकार यह महत् से उत्पन्न होता है इसे विमोहन वैकारिक तेजस तामस अहम त्रिवृत्त तथा तन्मात्रा इत्यादि तन्मात्रा इंद्रिय एवं मनस इन तीनों का कारण तथा चित अचित मैं कहते हैं यह चित का आभास होने से चित और अचित इन दोनों का ग्रंथि रूप है दिग्वात अर्क प्रतिय प्रचेत अश्विनी कुमार वन्य इंद्र उपेंद्र मित्र तथा चंद्र इनका भी जनक अहंकार है संकर्षण रूप का यह अधिष्ठान है कर्तृत्व करणत्व तथा कार्यत्व भी इसमें है शांत घोर और मूर्ख स्वरूप वाला भी यह है प्राण और बुद्धि इसी के रूपांतर हैं, जैसा कि कहा गया है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, बुद्धि प्राण प्राणत्व तेजस इन्हीं रूपांतरों के होने से अहंकार में सब इंद्रियों को बल देने की शक्ति द्रव्य स्फुर विज्ञान इंद्रियानुग्राहकत्व तथा संशय आदि पांच वृत्तियां हैं आठवां तन्मात्रा भूतों की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्रा कहते हैं इसमें विशेष नहीं रहता अहंकार से यह उत्पन्न होता है और अन्य तत्वों को उत्पन्न करता है इसके पांच भेद हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये योगियों को ही दृष्टिगोचर होते हैं विशेष अवस्था में ही ये हम लोगों के दृष्टिगोचर होते हैं जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा गया है बुद्धिन्द्रियाड़ी तेसाम विशेषा विशेष विषयाणि इस विषय में बल्लभ और सांख्य मत में कोई भेद नहीं है क्रम से इन पाँच तनमात्राओं के विशेष लक्षण यहाँ दिए जाते हैं